आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 सुनते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस शो में हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बातें करेंगे कि इस तरह से हम अपना करियर टेलीकम्युनिकेशन में बना सकते हैं और इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और पूर्व में और अभी कौन कौन से जो डिवाइसेस है या नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ बालकृष्ण जी इंदौर से पधारे हुए हैं जो अपनी विशेष सेवाएं टेली में अभी भी सेवाएं दे रहे हैं तो आप सभी की तरफ से बाल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी बालकृष्ण जी कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छा हूँ और बताइए अपने बारे में अपने परिवार के बारे में मैं भारत संचार निगम लिमिटेड इंदौर में मंदिर अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ विभाग में मेरा सेवाकाल लगभग रिटायरमेंट के करीब है छः महीने और बचे हैं मैंने इस डिपार्टमेंट में जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीकॉम हुआ करता था उस समय अपॉइंट हुआ था उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन और पोस्टल अलग अलग हुए उसके बाद फिर 2000 में बीएसएनएल बना भारत सिंचार निगम लिमिटेड प्राइवेट सेमी प्राइवेट कह सकते हैं तब से भारत सिंचार निगम लिमिटेड में सेवारत हूँ मैंने इंदौर के अलावा विभिन्न स्थानों पर सेवाएं दी है रतलाम नीमच मंदसौर गुना धार पीथमपुर उज्जैन और वापस फिर से इंदौर आ गया हूँ इंदौर से ही रिटायर हो जाऊँ अच्छा अच्छा <laughs> परिवार में कौन कौन है परिवार में हमारे युगल है और एक बेटा है जिसका नाम दीपान सोलन की है युगल का नाम मंजू सोलन की है जी जी जी चलिए बालकृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में परिवार के बारे में और मैं चाहूँगा कि जैसे करियर के बारे में अगर बात करें टेली के अंदर अगर हम लोग करियर की बात सोच ले तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि टेली है क्या तो उसके बारे में आप अपने विचार टेली कम्युनिकेशन शब्द से ही पता चलता है कि टेली मतलब दूर और कम्युनिकेशन मतलब संचार दूर से संचार बातों का आदान प्रदान करना विचारों का आदान प्रदान करना संदेशों का आसान प्रदान करना तो ये टेली कम्युनिकेशन विभाग भारत सरकार का है जिसमें पोस्ट ऑफिसर भी आते हैं और बी भी आता है बी के अलावा और बहुत सारे उपक्रम हैं जो इस संचार सेवाओं में लगे हुए हैं जैसे बी बी एन एस है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इसके अलावा अभी एक और टावर कंपनी बनाई है सरकार ने एक नोफा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से पूरे हिंदुस्तान में केबल बिछा है तो ग्राम पंचायत से तहसील ग्राम पंचायत से जिला ग्राम पंचायत से अस... ये प्रदेश और ग्राम पंचायत से दिल्ली हेडकोार्टर ये कनेक्टिविटी और इसमें लगभग बहुत सारा काम हो चुका है और इस कार्य को करने के लिए बी को ही कार्य मिला है और लगभग कंपटिशन के करीब एक फेज़ तो निपट चुका है दूसरा फेज की तैयारी है इसमें यदि ऐसा जुड़ जाता है तो जैसे ये समझो कि एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी गाँव में गाँव के हर व्यक्ति को नेट ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी संचार सेवाओं में बढ़ोतरी होगी गांव का व्यक्ति भी अब गांव का नहीं रहेगा वो भी पूरे विश्व के साथ जुड़ जाएगा टेली <laughs> <laughs> के बारे में अच्छी बात आपने बताया टेली माना दूर और कम्युनिकेशन माना संचार जहाँ बातचीत होती है यानी दूर रहने वाले व्यक्ति से बातचीत करना यह टेली का मुख्य उपदेश है यही परिभाषा है तो आइए दूर रहने वालों से जब हम लोग बात करते हैं तो एक जो है दोस्ताना और जहाँ भी रहते हैं उनके हालचाल पूछ लेते हैं तो मन को एक तसली मिल जाती है और हमें संतुष्टि मिल जाती है तो ये सेवा कार्य है जो टेली प्रदान करती हैं और एक दूसरे को जुड़ने का मिलाने का काम कर रही हैं तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि अब वर्तमान समय में जैसे कि टेली की बातें अगर हम लोग करते हैं बीएसएनएल वगैरह जो भी है इसके साथ में अब जो मोबाइल फ़ोन वगैरह आ गए हैं एंड्रॉयड फ़ोन एप्लीकेशंस वगैरह जो right. सारी चीज़ें आ गए हैं एक नई क्रांति जैसे इसमें लगते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसमें जिस तरह की आने वाले समय में चीज़ें बदलती जाएगी और जो बदलाव आपने देखा है अपने अनुसार उसके बारे में बताइए हमने तो उस जमाने में नौकरी डिपार्टमेंट में की है जब ऑटोमेटिक भी नहीं हुआ करता था नंबर प्लेस वाला सिस्टम हुआ करता था हम टेलीफोन उठाते थे अच्छा उपभोक्ता वो उठाता था ऑपरेटर उसे अटेंड करता था उसको लाइन देता था उस समय कॉल को लगने में कनेक्ट करने में कई बार दिन भर निकल जाया करता लाइनें नहीं मिलती थी आज तो यह है कि हर जगह ऑटोमेटिक हो गया है मैनुअल एक्शन बंद हो गया है हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल आ चुका है अब इस संचार के लिए कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा हुँ हुँ. हर व्यक्ति अपने पॉकेट में मतलब पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है और एक व्हाट्सएप एक ऐसा लिंक आ गया है कि वो उसके जरिए विदेश में भी सिवाय नेट का थोड़ा बहुत खर्चा किए बात कर देता है वीडियो कॉलिंग अपने परिचित को या अपने मित्र को जो भी है उनसे रूबरू बरू आपने सामने बात कर सकता है जो संचार के अंतर्गत आगे जो इंटरनेट आया है इंटरनेट ने तो कमाई कर दिया जिसमें फेसबुक है ट्विटर आ गया है ऐसी बहुत सारी कनेक्टिंग की जहां आपको पैसा कम लगता है और हम विदेश में बैठे हुए व्यक्ति से भी बड़े अच्छे तरीके से जैसे वो हमारे पास में ही बैठा है बात कर देते हैं बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया शुरुआत में जो चीज़ें हम लोग डायल करते थे और काफ़ी जो है मुश्किल से कभी कभी लगता था और मुश्किल से वो चीज़ें बातचीत होती थी ये। और धीरे धीरे अब समय के अंतराल में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि फिर बातें हमारी क्लीन होने लगी फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी आ, आ गई जिसमें एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई जहाँ पर हम लोग जो है हुबहू बहुत कम पैसे में लोगों से दीदा फेस टू फेस बात कर सकते हैं देखते हैं चित्र के माध्यम से हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत ही नई क्रांति जिसके बारे में हम सभी लोग जानते भी हैं और हम लोग वीडियो कॉलिंग भी करते हैं बातचीत करते हैं तो बड़ी खुशी होती है तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आएँ टेली कम्युनिकेशन कहानी है? बड़ी कहना चाहिए कि मैं जाना तो बहुत दो ऊंचाइयों पर चाहता था हाँ हाँ पढ़ने में बड़ा होशियार था मैं हमेशा फर्स्ट क्लास और फर्स्ट इन द क्लास ये पोजीशन रही है साइंस मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था एलेवेंथ बोर्ड हुआ करती थी उस जमाने में उसके बाद आगे पढ़ाई का मुझे चांस नहीं मिला घर हु. की परिस्थितियों ने तो ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई कि मैं और ज़माने में पी हुआ करता था वो भी नहीं होता था डायरेक्ट मार्क्स के आधार पे एडमिशन हो जाता था एडमिशन की तैयारी भी कर पर कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई एक बार सिस्टर बीमार हो गई ही ही। एक बार कुछ और परिस्थिति आ गई तो मैं फिर पढ़ नहीं पाया आगे मैंने प्राइवेट में बीए किया और उसी दौरान फिर नौकरी की तो चाह थी बैंकों में ट्राई किया ये पोस्ट एंड टेलीग्राम में ट्राई किया और इसमें पहली बार में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया नौकरी मिल गई तब से बस सतत इसी में इसी विभाग में काम कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो है सिचुएशन के आधार पे आप यहाँ पर रुके नहीं तो आपको बहुत आगे भी जाना था और बहुत कुछ करना था लेकिन समय सीमा को और परिस्थितियों को देखकर हम चीज़ें जो है आ, जो भी हैं उसमें हम रहने खुश रहने की कोशिश करते हैं खुश रहना ही चाहिए <laughs> तो इस फील्ड में जैसे काम करते हैं तो आपको कैसा लगता है क्या महसूस होता है बहुत अच्छा लगा अच्छा इन्जॉय किया उपभोक्ताओं की सेवा करने में भी और वो जमाना ऐसा था कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट या दूरसंचार विभाग अब इकलौता था प्राइवेट ऑपरेटर्स उस समय फील्ड में आए ही नहीं थे तो उपभोक्ताओं में भी हमारी जो वैल्यू है हमारा इंपॉर्टेंस है उसके आधार पे काफी रिस्पेक्ट भी मिलता था और उनकी सेवा होती थी तो वो खुश भी होते थे और एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण भी था हु। और एक वैल्यूज थी अब आज इतने प्राइवेट ऑपरेटर्स आ गए हैं कि अब किसी के ऊपर किसी की डिपेंडेंसी नहीं रही वो समय उस समय को मैंने एंजॉय किया आज भी एंजॉय करते हैं सेवा करते हैं और एक इनिशियल स्टेज पे फाइव हंड्रेड रुपीज पर मंथ की सैलरी पे मेरी नौकरी बराम हुई थी आज मेरे को सवा लाख रुपया करीब सैलरी मिलती है। <laughs> तो मैं तो अपने बहुत विभाग मुझे बहुत कुछ दे रहा है तो इससे मैं संतुष्ट हूँ मैंने जीवन में जो चीज उस समय मेरा ये बाधा बनी परिस्थितियाँ उसी मुकाम को मैंने बाद में हासिल किया <laughs> क्योंकि मेरे अंदर एक उमंग थी उत्साह था कि मुझे कुछ करना है मुझे उसी पोस्ट तक जाना है और पहुँचाया जी, जी और उसमें ईश्वर परमात्मा पूरा मददगार <laughs> पर परिचय भक्ति काल का था हम्म हम्म हम्म ईश्वर की कृपा आप पर बड़ी है तो बनी जिसके वजह से आप इस फील्ड में बहुत ही अच्छा तरक्की कर रहे हैं जी, जी। और करते जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने बारे में एक 500 रुपए की सैलरी से आपने ज्वाइन किया और आज एक अच्छे मुकाम पे है तो ये खुशी की बात है कि टेलीकम्युनिकेशन जैसे फील्ड में आपको जो है अवसर बहुत है सिर्फ आपको उसे जानना चाहिए और उस अवसर को पहचानना चाहिए और वहाँ हमें अपने आप को साबित करना चाहिए तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते छोटा सा ब्रेक लेता है उसके बाद फिर बात करते हैं कि इस टेलीकम्युनिकेशन में कैसे हम करियर बना सकते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट पोजीशन हैं और कैसे हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं इस विषय को जानेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं काफी अच्छी बातें हो रही हैं बाल कृष्ण सोलंकी हमारे साथ हैं जो टेलीकम्युनिकेशन में अपनी सेवाएं अभी भी दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे हैं डिफॉल्ट उनका यहाँ पर आना हुआ लेकिन फिर भी उस डिफॉल्ट को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अपने मनोस्थिति से बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं अपने काम को तो आइए आगे बढ़ते हैं तो बालकृष्ण जी एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे हमारे युवा साथी है और उन्हें इस टेली दूर में टेलीकम्युनिकेशन में पोस्टल में एंट्री करना चाहते हैं तो कैसे इसकी क्या पैरामीटर्स है कैसे आ सकते हैं जहाँ तक पोस्टल का सवाल है पोस्टल में तो वैकेंसीज आती है हुँ. पोस्टल विभाग से हमारा कनेक्शन मतलब तो विभाग दो भागों में बढ़ गया टेलीकम्युनिकेशन हुआ और पोस्टल अलग हो गया वहाँ तो सतत भर्ती जारी है पर हमारे विभाग में टेली में नाइनटीन से भर्ती बंद कर दी गई क्योंकि तो बहुत सारा ह्यूज स्टाफ था टेक्निकल एंट्रीज हो रही है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर हैं उस लेवल पे एंट्री होती है टेक्नीशियन के लेवल पे रिक्वायरमेंट के आधार पर होती है पर बाकी जो नीचे की जोर पोस्ट है ग्रुप सी कर्मचारी ऑपरेटर और क्लिनिकल स्टाफ वो भर्ती लाइनमैन की भर्ती ये सब बंद है नाइनटीन से और अभी तक सिर्फ कंपेंस कोई पिता सेवा में होते हुए उनका इसी शरीर छोड़ देते हैं तो उनकी जगह उनके पुत्र को नौकरी मिल जाती बस आगे आने वाले समय में इसमें भी भर्ती शुरू होगी पर अभी 2022 तक तो इंतज़ार करना पड़ सकता है जब तक सब पुराना स्टाफ क्योंकि तो उस जमाने के हमारे डिपार्टमेंट में है जब ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी अब नहीं जो भर्ती आएगी वो सब टेक्निकली आएगी और इसके लिए अपने युवा साथियों के लिए जो आप पूछ रहे हैं तो मेरा यही है कि उसके लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की आवश्यकता पड़ती है उससे नीचे लेवल पर तो भर्ती होती नहीं है और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में भी आईटी है या टेलीकम्युनिकेशन है इनमें यदि लोग कोई भी करता है डिग्री हासिल तो उसको जल्दी नौकरी मिलने के चांसेस और बी एस भारत संचार निगम लिमिटेड अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से का उपक्रम हो गया है हम्म हम्म तो बीएसएनएल खुद ही अपनी भर्ती करता है अच्छा अच्छा पहले ये सब पोस्ट है यूपीएससी के थ्रू भीएसएनएल अपने लेवल पे और वो बी का ही रिक्रूटमेंट कर जाता है जैसे हम जिस समय आए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटस में आए अभी नई भर्ती होगी वो भारत संचार निगम लिमिटेड की भर्ती होगी हमारे जमाने में जो हमने नौकरी की उसमें पेंशन का प्रोविज़न है बी में आगे से पेंशन का प्रोविज़न नहीं है जो भी है पर रिटायरमेंट पर तो उस व्यक्ति को उतना बेनिफिट दे दिया जाता है तो उसके लिए मैं अपने युवा साथियों को या युवा यु, वर्ग को यही कहना चाहूँगा कि स्कोप तो बहुत है आगे बहुत उन्नति भी होना है नई टेक्नोलॉजी में और नए चैलेंजेस आने हैं तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बी एस के अलावा भी और बहुत सारे पैर में टेलीकॉम सर्विसेस देने वाली एजेंसीज़ हैं नौकरी तो कहीं पे मिल सकती पर ये थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है इसमें थोड़ा सा ठीक रहता फिर अपनी चॉइस नौकरी तो मिलेगी अगर आपके पास हुनर है तो आपको काम मिलेगा और मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहता हूं कि आप प्रयास करेंगे तो ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तो जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है या स्किल कौन से चाहिए जो इस फील्ड में अच्छा अच्छी पोस्ट पे जा सके इसमें इस आजकल मार्केटिंग विंग भी एक हो गया है टेक्निकल से ज़्यादा संबंध नहीं है टेक्निकल जानकारी तो होना चाहिए पर सेल्स एंड मार्केटिंग में वो कदा होना चाहिए कि हम हमारा प्रोडक्ट बेच सके किस तरह से बेच सके और किस तरह सेल बढ़ा सके तो एक नया नया ये यूनिट खोला गया है काफ़ी समय से खुला है जब से बी बना उसके बाद ये मार्केटिंग भी पहले मार्केटिंग नहीं हुआ करती थी जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिक होता है तो वो पुख्ता खुश चल के आता था हमारे पास अब हमें उपभोक्ता के पास जाना पड़ता है और आज के दृश्य में यही जरूरी है कि आपको उपभोक्ता पर जो जाएगा उसे बिजनेस भी मिलेगा उसे उपभोक्ता भी मिलेंगे और उसकी ग्रोथ भी होगी और जब जब जब विभाग की ग्रोथ होती है या उपक्रम की ग्रोथ होती है तो उसका बेनिफिट कर्मचारी और अधिकारियों को मिलता है जी, जी जी अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि बी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं जैसे आपने अभी एक डिपार्टमेंट के बारे में बताया वैसे ही अलग अलग जो पोस्ट एंड पोजीशन है उसके बारे बता में बताया बीएसएनएल में टेक्निकल पोस्ट टेलीकॉम टेक्नीशियन टी टी ए बोलते हैं जी जी वहाँ से टेक्निकल पोस्ट शुरू होती है उसके ऊपर जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर होता है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के ऊपर सब डिवीजनल इंजीनियर फिर डिवीजनल इंजीनियर उसके ऊपर डी जी के ऊपर जनरल मैनेजर प्राइम जनरल मैनेजर फिर नेक्स्ट सर्कल का चीफ चीफ जनरल चीफ जनरल मैनेजर और पी का जो हेड है वो सीएमडी है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर वो जो दिल्ली में बैठते हैं कॉरपोरेट ऑफिस में उनके नीचे भी कई जी हैं तो ये तो हो गई टेक्निकल हैरार उसके नीचे आते हैं तो क्लरिकल पोस्ट होती है टेलीफोन ऑपरेटर्स की तो भर्ती क्योंकि बंद कर दी गई तो वो जो टेलीफोन ऑपरेटर हैं अभी सेवारत वो भी वही काम देख रहे हैं कौन सा क्लेरिकल कामिकल क्लेरिकल का, है चा। मार्केटिंग है उनको यूटिलाइज किया जा रहा है अच्छा, उनको ट्रेंड भी किया गया फिर एक होती है लाइन की पोस्ट लाइन मैन जो बाहर का किसी का टेलीफोन खराब हो गया लाइन को उसके अलावा ग्रुप डी कर्मचारी भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं अच्छा अच्छा वो उनकी भी भर्ती होती है पर अभी फिलहाल बी में तो ये भर्तियां बंद हैं और दो हजार बाईस के बाद ही मैं सोचता हूँ कि रिक्वायरमेंट जैसी होगी अच्छा अच्छा उस हिसाब से भर्तियाँ शुरू होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता अच्छा अच्छा तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपने बताया और जो पहले ऑपरेटर्स थे वो टेक्निकल फील्ड में चले गए हैं और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन जैसे ज़रूरत हो वो सारी चीज़ें और लाइन मैन जैसे कि आपने बताया जो बाहर टेलीफोन ख़राब होता है या कहीं ना कहीं रिसीविंग में प्रॉब्लम होता है तो उसे ठीक करने के लिए उन्हें लाइन मैन की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें होती हैं और बाकी सब क्लियरिकल जो काम है वो बढ़ गया है और इसके साथ में सेल एंड जो मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट है उसमें शायद ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी क्योंकि और... आजकल जो मार्केटिंग का ट्रेंड है और कंपटीशन का ट्रेंड है तो उस हिसाब से वो चीज़ें ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं जो जिसमें हम लोग ज्यादा लोगों को भर्ती करते हैं या उसमें रिक्रूटमेंट ज्यादा मिलता है बिल्कुल सही <laughs> मार्केटिंग का कहा जाता है मालवीय में कहावत भी है कि बोले बोलने वाले की बोले मिट्टी भी बिक जाती है वो कहते हैं कि सड़ी ज्वार भी बिक जाती <laughs> और नहीं बोलने वाले के साबुत गेहूं भी पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं तो मार्केटिंग आज कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं कोई भी प्रोडक्ट में देख लो यदि वो मार्केटिंग करता है हालांकि उस मार्केटिंग में उसका जो दस रुपए की कॉस्ट की चीज सौ रुपए तक चली जाती पर वो भी बिकता है और जो मार्केटिंग नहीं करता है उसका <laughs> बिकता नहीं है बिकता नहीं। जो दिखता है वो बिकता है सही बात इसलिए हमें अपनी सेवाएं तो लोगों को बतानी पड़ेगी हाईलाइट करना पड़ेगी तभी जी, जी, जी, जी। कोई भी विभाग मैं बी एस की बात नहीं करता हूँ हाँ। इसके अलावा जो भी है वो बगैर मार्केटिंग के तो सरवाइवल बहुत, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है चलिए निपाल कृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया टेलीकम्युनिकेशन में कि किस तरह का काम होता है और किस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं और वर्तमान में किस तरह का जो करंट सिनारो है वो आपने बताया है जी। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपना भी और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को टेलीकम्युनिकेशन और पोस्टल के बारे में मोटा जानकारी जो है वो मिल गया होगा और इसमें काम कितने घंटे करने पड़ते हैं काम तो आठ घंटे की नौकरी होती है हाँ हाँ हाँ और इसमें शिफ्ट भी चलते हैं क्या शिफ्ट टेक्निकल जगहों की चलती है अच्छा 24 फोर आवर्स जो एक्सचेंजेस वगैरह हैं इक्विपमेंट्स हैं उनकी देख रेख के लिए राउंड द क्लाक भी ड्यूटीया होती है टेक्निकल विंग की जैसे ट्रांसमिशन विंग है हमारे इसमें उसमें तो राउंड दी क्लाक होती ही है क्योंकि कुछ भी सिस्टम्स वगैरह फेल होते हैं तो उनको इमिजिएट डाइवर्ट करना पड़ता है प्रोटेक्ट करना पड़ता है और उस सिस्टम को ठीक करने के लिए भी रात की दो बजे भी हो वहीकल तैयार रखना पड़ता है कहीं जैसे केबल कट गया तो तुरंत जाके जोड़ना पड़ता है तो टेक्निकल वालों का शिफ्टिंग चलता शिप्टिंग है शिफ्टिंग होता है वो जहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हो अच्छा वो भी रिक्वायरमेंट जहाँ पे जरूरत होती है जैसे ट्रांसमिशन एक विंग है वेस्टर्न टेलीकॉम रीजन पूरे इंडिया में चार रीजन है तो उनमें जरूरत पड़ती है उनमें राउंड द क्लाक में करना ही पड़ता है बाकी जैसे दूसरे जैसे एक्सचेंजेस वगैरह हैं उनमें कोई यदि तो एक दो टेलीफोन ख़राब हो जाते हैं तो वो दिन में ही देखे जाते हैं एक ज़माना था जब ऑपरेटरों की भी राउंड दिखात ड्यूटी रखते थे पर अब उनकी ज़रूरत नहीं जो कि ऑटोमेटिक हो गया है तो फा, वो टेक्नोलॉजी इतनी इतनी बढ़िया हो चुकी है कि एक छोटा सा एक्सचेंज हो जो इतना बड़ा एक्सचेंज हुआ करता था वो एक छोटे से कमरे में सिमट के रह गया छोटे से बॉक्स में <laughs> रह गया ये इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतना इलेक्ट्रॉनिक्स ने कमाल किया। कमाल किया है कि उसको आपने इंस्टॉल कर दिया वो ऑटोमेटिक चला करेगा बस उसको जो वेदर चाहिए वो वेदर और उसका आप जो भी है देखते रहिए मतलब ह्यूमन पावर की इसमें रिक्वायरमेंट जी जी जी व्यक्ति को रोजगार मिलने के चांसेस कम हुए वैसे ही कंप्यूटर जो आया है कम्प्यूटर से भी बहुत सारी ये आजकल तो पेपर ये तो भर्ती विंग में काम करवाना पड़ रहा है कारण ये है कि स्टाफ जो है वो रिटार हो जाएगा इससे भर्ती नहीं कर रहे हैं जो रिटायर होते जाते हैं तो उसके रिप्लेस उसके रिप्लेसमेंट नहीं।, नहीं करते हैं क्योंकि आगे चल के ये ट्रेंड आने वाला है इस हर चीज टेंडर पे हर चीजर अच्छा, के थ्रू होगा इस वजह से ये चीजें चलिए बाल कृष्ण जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत अच्छी जानकारी आपने दी टेलीकम्युनिकेशन के बारे में वर्तमान समय का परिवेश कैसा है टेलीकम्युनिकेशन में सरकारी जो कामकाज काज हैं वो कैसे चलता है वो भी आपने बताया स्काई इज़ द लिमिट है हर फील्ड में जो है जैसा आप देखते हैं वर्तमान समय में आप मोबाइल टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हैं कितना चेंजेस आ रहा है उसमें दिन ब दिन नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं और अपनी प्रतिभा को दिखाकर अपना पोजिशन आप हासिल कर सकते हैं तो चलिए आपका करियर अच्छा बने ऐसी शुभकामना के साथ जाते जाते बाल कृष्ण जी आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छी जानकारी भी इसलिए आपका मुझे मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे मौका मिला और दूसरा मैं सभी जो भी श्रोतागढ़ सुन रहे हैं जी जी जी यदि उन्हें मुझे मुझसे कोई सवाल हो हाँ मुझसे <laughs> कोई एडवाइस या मुझसे कुछ लेना हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है नाइन क्या है ना चलिए तो बालकृष्ण जी जो भी इलाहाबाद में तो होते हैं या मुझसे जानकारी चाहते सही हैं सही तो बात है जानकारी दे सकते हैं दे सकता हो चलिए बालकृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही और मैं चाहूँगा कि आज के इस एपिसोड में जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो ज़रूर उसके लिए आप विचार करें चिंतन करें और इस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बालकृष्ण जी ने आपको मैसेज में नंबर दिया भी है और नंबर भी आप उनसे फ़ोन कर सकते हैं कुछ अगर दिक्कतें हो बात करनी हो तो बात कर सकते हैं और चले इसी के साथ आप सभी सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बालकृष्ण जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते रहो मस्त जो दर तेरा पैं शुक्र जी जो दर तेरा पा जी, मुझे तेरा प्यार मिला हाँ तुझ साया